आवाज कटा ये ओ ओम ओ ओम महसूस करों ठीक है आवाज ओ एक और ओम का उच्चारण करेंगे अच्छा हो सके उसके लिए हमारी शारीरिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए और आसन में शारीरिक स्थिति अच्छी बने उसके लिए कुछ शारीरिक क्रियाएं कल आपके सामने रखी थी उन्हीं को आज फिर से आपके सामने रख रहे हैं जब आप ध्यान कराएंगे आपके पास समय है तो इनका भी उपयोग आपको करना चाहिए आप स्वयं जब इसको करेंगे आपको अनुभूति होगी आप स्वयं अपना अनुभव कीजिएगा कि इन्हें करने के बाद में जब ध्यान करते हैं तो हमारा आसन कितना स्थिर रहता है और शरीर की अनुभूति कितनी अच्छी रहती है इन क्रियाओं को करने में छह से सात मिनट लगेंगे यदि थोड़ा कम धीरे करें थोड़ा सा तेज करें तो पांच मिनट में भी ये पूरे हो सकते हैं यदि आपके पास समय कम है केवल एक मिनट है तो भी केवल एक या दो क्रियाएं करके हम पूरा कर सकते हैं आपके पास तीन मिनट हैं तो कुछ थोड़ी सी उनमें से क्रियाएं करके आप पूरा कर सकते हैं और पाँच सात मिनट आठ मिनट हैं तो इन सबको भी कर सकते हैं लेकिन आपको इन सब की जानकारी हो एक बार इन सारी क्रियाओं को ब्रह्मचारी लोग करेंगे मैं बोलता जाऊँगा और फिर यही क्रियाएँ आप लोगों को भी बाद में करवाई जाएगी तो सर्वप्रथम ताड़ासन दोनों हाथों को धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं आप लोग केवल अभी देखिए हथेलियाँ ऊपर प्रत्येक गति धीमे धीमे लयबद्ध हो हाथों को ऊपर करके मिला लें हथेलियों को ऊपर की तरफ करके और पूरे शरीर को खींचे पंजे ऊपर उठा सकते हो तो उठाने नहीं तो वैसे ही रखें अब श्वास को छोड़ते हुए दोनों हाथों को बगल से धीरे धीरे नीचे लाएं, हथेलियां नीचे की तरफ इस समस्त क्रिया में मन उन, उन अंगों पर केंद्रित रहेगा जहां क्रियाशीलता हो रही है हाथों को तो ढीला छोड़ दें गर्दन का गर्दन को धीरे धीरे आगे लाए आगे ला करके पूरा ढीला छोड़ दें और जितना बड़ा घेरा बना सकते हैं वैसा दाई तरफ से धीरे धीरे बनाएं गर्दन की मांसपेशियों को ढीला रखते हुए से वापस आगे लाए गर्दन को ढीला छोड़ें, और गर्दन को ढीला रखते हुए ही तरफ से लंबा घेरा बनाएं। यह ध्यान रखें कि गर्दन को ही घुमाना है चेहरे को नहीं चेहरे के घुमाएंगे तो ऐसा बनेगा आपका हमें घुमाना है गर्दन साथ में थोड़ा घूमेगा वो अलग बात है लेकिन गर्दन को हमें घुमाना। गर्दन के बाद में कंधों का एक क्रम इस तरह से लिया है कि अंग नीचे नीचे आते हैं स्मरण रहेगा कंधों को आगे की तरफ से ऊपर लीजिए धीरे धीरे बाकी पूरा शरीर शिथिल रहेगा नीचे आते हुए के लिए और ठीला छोड़ दें फिर से लें पीछे की तरफ से विपरीत दिशा में नहीं आ जाता है गर्दन और धड़ सीधा रहेगा सांस भरते हुए बगल में झुकेंगे श्वास को छोड़ते हुए झुकने के बाद में पाठ स्वभाग को और गर्दन को धीरे छोड़ देंगे कुछ क्षण रुककर श्वास भरते हुए हाथों को नीचे नीचे करते हुए को नीचे रखते हुए रखते धीरे-धीरे हाथ को नीचे ले आए प्रत्येक क्रिया के समय अनुभूति देखें क्या परिवर्तन आ रहा है कहा खींचा हो कहा ढीलापन आ रहा है इसी तरह दूसरे हाथ से बाएं हाथ से पर जाते हुए श्वास भरेंगे और झुकते हुए श्वास को छोड़ देंगे कुछ देर रुकेंगे टीला छोड़िए पार्श्वभाग को और गर्दन को भी धीरे धीरे श्वास भरिए सीधे हो जाइए अब हाथ को नीचे ले आइए अगली क्रिया कमर की है दोनों पैरों को मिला लीजिए एक थोड़ा आगे आइए मेरे को दिखे यहाँ आ जाए हाथ कमर के ऊपर श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ चुकना है चेहरा सामने रहेगा चेहरा नीचे करके आगे नहीं चुकना है ये रीढ़ की हड्डी के लिए एक विशेष प्रकार की आपको अच्छी कसरत है इससे एक अच्छी स्कूप में वो आएगी गर्दन, चेहरा सामने रखते हुए आगे श्वास छोड़ते हुए जाए कमर की और पीठ की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें ढीला छोड़ें, पैर सीधे रहेंगे घुटने नहीं मोड़ने पूरी स्थिति में आने के बाद में बिल्कुल ढीला छोड़ दें श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की तरफ जाना है लेकिन चेहरा सामने रहेगा गर्दन सामने गर्दन को ढीला रखें, घुटने सीधे रहेंगे अब सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए बीच में हाथों को छोड़ दें कमर के बाद में घुटनों का घुटनों को संकुचित करें खींचें रोक के रखें और ढीला छोड़ दें बिल्कुल फिर से खींचें रोक के रखें ढीला छोड़ के रखें, छोड़, बैठ जाइए ये खड़े रहते समय यदि आपके सामने ऐसी स्थिति लो है लोग कुर्सियों पर बैठे हैं समय भी नहीं है तो केवल एक या दो चीजें कर सकते हैं तीन चीजें कर सकते हैं उसमें हाथों को ऊपर उठाना है और यदि इतना भी स्थान नहीं है कि हम हाथ फैलवा सकते हैं तो वहीं की वहीं हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठवा लीजिए यूं ही बिना स्थान घेरे कीजिए एक बार ऊपर लीजिए खींचे जो ताड़ासन के समय हम स्थिति करते हैं यदि आप उनको खड़े रह के करवा सकते हैं तो खड़े रह के करवा लीजिए नहीं तो बैठे बैठे भी आप एक बार लेंगे जैसे हम अंगड़ा लेने के बाद में चुस्त होते हैं ऐसे इसमें अच्छा लगेगा और इसी स्थिति में ताड़ासन वाला लाभ लेने के लिए बगल में झुकी बाई तरफ झुकी इसी तरफ नहीं झुका लीजिए जैसे करके यहीं की यहीं कर लीजिए बीच में और फिर दूसरी तरफ गर्दन को भी ढीला करवा लीजिए फिर बीच में धीरे धीरे हाथ नीचे ले आएंगे और कुर्सी पे या जहाँ भी बैठे वहां रहते हुए गर्दन वाली और कंधे वाली भी उसी समय करवा सकते हैं ये आपकी एक डेढ़ मिनट के अंदर हो जाएगी इतना भी पर्याप्त है उससे भी अच्छी अनुभूति होगी आसन पे बैठने के बाद में जो एक क्रिया और करनी थी तो वह अभी करेंगे जो भी आसन लगाना है जब हम चार आसनों में से किसी में बैठे होंगे अथवा पालकती को भी पांचवा ले लें तो उस समय बैठे होंगे जैसे आप लोग बैठे हैं तब ये क्रिया की जा सकती है कुर्सी पर ये नहीं हो पाएगी तो इसके लिए पहले उंगलियों को मिलाते मिलाने के बाद आप लोग पीठ की तरफ कर लीजिए ये पीछे की तरफ मिलाते मैं आगे करके बता रहा हूं उसके बाद हथेलियों को जमीन पर रखना है दो तरह से रखा जा सकता है एक है हाथों को हथेलियों को बाहर की तरफ रख के नीचे टिकाना जैसे कि पहले ऊपर रखिए अब यह बाहर की तरफ के टिकाया गया है। हथेलियों को पीठ की तरफ न रख के बाहर की तरफ लेके जैसा अभी इन्होंने टिका रखा है एक तो यह स्थिति है ये सरल है दूसरी वाली जो नहीं कर सकते तो ये भी करेंगे किंतु इससे वो लाभ नहीं मिलेगा जो अगली वाली से जो कि ठीक विधि है दूसरा है हथेलियों को पीठ की तरफ लेते हुए ये पीठ की तरफ मोड़ते हुए नीचे टिकाना ये थोड़ा कठिन है लेकिन धीरे से करेंगे तो ये कर सकेंगे कमर की तरफ हथेली को लेते हुए पीछे टिकाना और ये टिका करके अब गर्दन को पीछे ले लीजिए ढीला छोड़ दीजिए पूरी गर्दन पीछे ले आइए लाके बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए कंधा पीठ कमर की मांसपेशियां और विशेष रूप से गर्दन की मांसपेशी बिल्कुल ढीली छोड़ दीजिए आपका सारा भार हाथों पर टिका हुआ है यहाँ की मांसपेशियों पे गर्दन पे एक बहुत अच्छा प्रभाव इससे आता है आसन में बहुत सहायक होता है अब धीरे धीरे गर्दन को सीधा कीजिए पहले आगे की तरफ होते हुए और हाथ को ले लीजिए अब आप वापस उधर आ अपनी स्थिति में आ जाइए ये अभी आपको हाथ की स्थिति बताई इसको हम हथेली को बाहर की तरफ रखते हुए मोड़ें रखें अथवा पीठ की तरफ लेते हुए मोड़ें अब इस पूरी प्रक्रिया को करेंगे तो हाथों को पीछे मिला लीजिए आप लोग देखिए अभी आपसे सब करवाएंगे अभी पीछे टिकाइए टिका करके पूरा भार हाथों पे और धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाइए बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए गर्दन को खींचना नहीं है पीछे झुकाने के लिए खींचना नहीं है केवल जाने दीजिए और बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए धीरे धीरे गर्दन को सीधा करें और अब श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ आना है धीरे धीरे आगे आए आसन लगाइए आसन लगा के कमर को ढीला छोड़िए कमर को ढीला छोड़ना बहुत आवश्यक है ढीले छोड़िए पैर बिल्कुल ढीले छोड़िए बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए आप धीरे धीरे ऊपर आए श्वास लेते हुए जितना आप झुक सके कोई भी झुक सकता है आराम से जबरदस्ती बल नहीं प्रयोग करना है और हाथ को रखे एक और स्थिति जो आपको कल बताई थी कि हम जब ये कहते हैं कि हमें सीधा बैठना है तो सामान्यतः हम अपने तरह से सीधे बैठते हैं लेकिन सीधे बैठने की ठीक ठीक स्थिति क्या है हमें कैसे पता लगे दूसरे भी पूरा पूरा पकड़ नहीं पाते और हम उसको बता भी नहीं सकते कि आप ऐसे बैठो उसको स्वयं को अनुभूति इसके लिए आप बैठे बैठे करवा सकते हैं इस बात को तो ताड़ासन की तरह से हाथ को ऊपर लीजिए धीरे धीरे या तो वैसे ही ऊपर ले लीजिए हाथ ऊपर लेकर के और पूरा खिंचवाइए गर्दन सीधी चेहरा सामने हाथों को पूरा खिंचवा लीजिए और अब अपनी गर्दन पीठ और कमर की स्थिति को देखिए और इन तीनों को यानी गर्दन पीठ और कमर इनको बिल्कुल ऐसा ही रखते हुए चेहरा भी वैसा ही सामने रखते हुए केवल हाथों को नीचे ले आइए चाहे तो फैला करके लाएं, चाहे ऐसे ले आए कोई अंतर नहीं और अब देखिए अपनी अनुभूति की ये एक बहुत अच्छी स्थिति स्वतः है बनती है कि कमर सीधी है छाती कैसी रहनी चाहिए गर्दन कैसी रहनी चाहिए ध्यान के समय नहीं तो सीधे करने में प्राय व्यक्ति अकड़ेगा ऐसे बैठ जाएगा ये ज्यादा देर नहीं चल सकता लेकिन ताड़ासन करने के बाद खींचने के बाद में एक मध्य स्थिति हमने इनको प्रयास से नहीं खींचा केवल हाथ को खींचा है ऊपर और उससे जो स्वाभाविक स्थिति बनी अब आकर बैठ जाए उन्हें हम अनुभूति करवा दें ऐसे हमें करना है तो अब इन सभी प्रक्रियाओं को आपको भी करना है तो कृपया खड़े हो जाइए ब्रह्मचारी भी करेंगे या आपका संशोधन कराने भी वहां रहेंगे बीच में मैं बोलता जाऊंगा और आप लोग कीजिए आप क्या करेंगे सर्वप्रथम ताड़ासन ऊपर रखते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाए मन को पे केंद्रित रखें हाथों को मिलाकर ऊपर की तरफ हथेली करें पूरा खींचे जो पंजे उठा सकते हो तो पंजे से उठा लें चेहरा सामने अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए अथेलियों को नीचे की तरफ रखते हुए लयबद्ध ढंग से हाथ को नीचे ले आए ढीला छोड़ दे हाथों को कर्तन के लिए धीरे धीरे कर्तन को आगे झुकाएं, पूरा आगे झुका करके ढीला छोड़ दें और दाई तरफ से घेरा बनाएं। इतना बड़ा घेरा आप बना सकते हैं गर्दन को ढीला रखते हुए मन को गर्दन पर केंद्रित रखें धीरे धीरे घुमाते हुए चक्र को पूरा करें चक्र पूरा करके धीरे धीरे गर्दन को सीधा कर लें अब बाई तरफ से गर्दन को फिर से बाहर आगे की तरफ बाईं तरफ से घेरा बनाएं, गर्दन की मांसपेशियों को ढीला रखें, ढीला रखते हुए घेरा बनाए रहने तो और इस चक्र में अपनी छाती को इधर उधर नहीं करना है वो सीधी रहेगी केवल गर्दन घूमेगी चक्र पूरा करके बर्तन को सीधा कर लें अनुभूति बनाए कंधे के लिए दोनों कंधों को तो आगे की तरफ लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं पूरा ऊपर उठाएं घेरा जितना बड़ा आप कर सकते हैं करें पीछे जाएं धीमी गति से नीचे लाएं ढीला छोड़ते बिल्कुल ढीला छोड़ते दे कंधों को अच्छे की तरफ से घेरा बनाएं, धीरे से पीछे जाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे आगे लाएं, नीचे ला करके ढीला छोड़ दें कोणासन दाई हाथ को श्वास करते हुए ऊपर उठाएं, हाथ को ऊपर आने तक कमर सिर को सीधा रखें, हाथ को पूरा ऊपर आने पर बाई तरफ श्वास छोड़ते हुए झुके गर्दन को भी ढीला छोड़ें, और अपने पार्श को ढीला छोड़ें, अब श्वास भरते हुए सीधे हों पहले हथेलियों को नीचे की तरफ करते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएं। आप बाएं हाथ से धीरे धीरे ऊपर उठाएं हाथों की गति लय हो एक गति से उसमें रुक रुक के झटका ना हो पूरे नियंत्रण के साथ पार्श्व में चुक के ढीला छोड़ दें वापस आएं श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएं, ढीला छोड़ दोनों पैरों को मिला लें, हाथ कमर पर श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके चेहरा सामने दृष्टि सामने कमर को ढीला छोड़ें। जितना आगे झुक सकते हैं झुके पैर नहीं मुड़ने चाहिए अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए अब श्वास छोड़ते हुए पीछे जाना है चेहरा सामने रहेगा और कमर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ के चेहरा सामने रखें, चेहरा सामने गर्दन ढीली रहेगी धीरे से कुछ क्षण रुकें और अब श्वास भरते हुए वापस आए हाथों को नीचे छोड़ दें ढीला कर दें घुटनों के लिए दोनों घुटनों को खींचे रोक करके रखें ढीला छोड़ें फिर से खींचें रोक के रखें ढीला छोड़ दें फिर से खींचें रोक के रखें ढीला छोड़ दें अब बैठ जाइए सामान्य जिस भी आसन की स्थिति में होगा उसमें भी हम बैठा सकते हैं लेकिन जो बैठ के कर सकते हैं उनके लिए पालक तो कोई भी किस स्थिति में लगा ही सकता है हमें जो चार आसन बनाने बताने हैं जो आपको कल भी बताए थे अभी मैं बोलूंगा यहां ब्रह्मचारी भी करेंगे और आप भी साथ के साथ में करेंगे पहला आसन है सुखासन दोनों पैरों को फैला लीजिए बाएं पैर को मोड़कर के पास में लाएं। फूलों से थोड़ा सा दूर रखेंगे एडी को। दूसरे पैर को मोड़ करके जंगा के ऊपर रख लें बाएं पैर के पंजे पर ताए जंगा और घुटना रहे और पैर पैर की जंगा पे दाएं का पंजा रहे इसमें हम थोड़ा पंजों को से दूर रखते हैं इससे क्या होता है घुटनों में अधिक खिंचाव नहीं होता है तो रक्त संचार बना रहता है नए व्यक्तियों को अथवा जिनको घुटनों में दिक्कत है वो इसमें अधिक देर तक बैठ सकते हैं हाथों की स्थिति आप सहजता से किसी भी तरह रख सकते हैं सुखासा। अगला है है ये थोड़ा सा कठिन घुटने थोड़े पास में आएंगे और थोड़े फैलेंगे पैर फैला लीजिए बाएं पैर को नीचे लाएंगे अब एक अपेक्षाकृत थोड़ा फूलों के पास लेंगे दाहिने पैर को ऊपर ला करके बाएं पैर की जंगा और पिंडली के बीच के भाग में जो पैर का हमारा पंजा है उसको उस खाली स्थान में रखेंगे और बाया पैर का पंजा दाई जंगा और पिंडली के बीच वाले भाग में खाली वाली स्थान पे आएगा और इसके लिए थोड़ा सा आपको पैरों को फैलाना होगा इस सब क्रिया में हमारी कूले की मांसपेशियां भी ठीक रहें, उसके लिए सभी आसनों के बाद में एक बार कर सकते हैं हथेली को का सहारा दे करके थोड़ा ऊपर उठ करके और धीरे से बैठ जाए स्वाभाविक स्थिति आ जाए, हाथ को जैसा चाय रख सकते हैं यह है स्वस्थिक आसन अगला आसन है सिद्धासन को फिर फैला लीजिए ये और थोड़ा सा कठिन है एडी को मूत्रेंद्रिय और मलद्वार के बीच में लगाइए थोड़ा करके एक तरफ एडी को पीछे की तरफ स्पर्श करना है दूसरे पैर को दाहिने पैर को मूत्रेंद्रिय के ऊपर और पिछले नीचे वाले खने के ऊपर टखना, एडी के ऊपर एडी ऐसी स्थिति में इसमें पैर और थोड़े फैलेंगे और घुटने और थोड़े क्योंकि हमारी एडी पैर पीछे हुआ है, और हाथों की स्थिति अनुकूलता से बना लें, ये जो थोड़े कठिन लग रहे हैं लेकिन इसमें कमर और पीठ की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी होती है सुखासन की अपेक्षा स्वस्तिक आसन में कमर पीठ ज़्यादा अच्छी रहेगी ज्यादा अच्छी अनुभूति होगी यदि अभ्यास कर लिया है तो और सिद्धासन में कुछ और कमर अच्छी रहेगी और चौथा आसन है पदमासन पैरों को फैला लीजिए पहले दाहिना पैर उठा के बाई जंगा पे रख लें और फिर बायां पैर उठा के दाइनी जंगा पे रख लें किनी को ऐसा करने में यानी पहले दाहिना और फिर रखने में दिक्कत है और यदि उनको पहले बाया और फिर दाया रखने में अनुकूलता है तो वो भी किया जा सकता है अब सीधे बैठ के ये पदमाशन तो अब आप जैसी भी आपके अनुकूलता हो उस तरह से बैठ लीजिए सहजता से पंद्रह मिनट की ध्यान पद्धति से पूर्व जो हमें भूमिका बतानी होती है नए व्यक्तियों के लिए नए व्यक्तियों में भी अलग अलग वर्गों में जो जैसी स्थिति है उसके अनुसार कुछ लाभ बताने हैं और इस प्रक्रिया का स्वरूप समझाना है जो कुछ मुख्य बातें हैं उसे मैं इस रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं जिस रूप में आपको जनता के सामने करना है मैं आपको एक सामान्य और नए ध्यान करने वाले मानते हुए जो बताना है वो आपके सामने ये लगभग बारह चौदह पंद्रह मिनट में और पंद्रह मिनट में फिर ध्यान पद्धति का जो आधा घंटे का स्वरूप है पंद्रह मिनट योगिक ध्यान और 15 मिनट उससे पहले भूमिका जो कि आप सबको भी प्रस्तुत करनी है वो आपके सामने रखता हूं एक बार उनका उच्चारण उपस्थित महानुभाव आज संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुख और शांति से जीने के लिए तड़प रहा है आज की परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि हम उसके साथ बहुत से तनाव खिंचाव समस्याएं अपने जीवन में ले आते हैं और उसके चलते हमारी मन की शांति संतोष भंग हो जाता है और बहुत से शारीरिक रोग भी धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाते हैं संसाधनों के रहने पर भी हम उनका समुचित उपयोग नहीं कर पाते और अनेक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं प्रतिस्पर्धा है जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है इस जीवन में हम पूर्वक आगे बढ़ सकें पुरुषार्थ करते हुए अपने को शांत रख सकें अपने को स्वस्थ रख सकें और हमारा जीवन ऐसा हो जिससे अन्यों को हानि और बाधा ना हो जो संसाधन हमारे पास हैं, उनका हम अच्छी तरह और अधिकतम उपयोग कर सकें पयोग कर सके इन सब के लिए ध्यान बहुत उपयोगी होता है हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पहले से ध्यान करते और कराते रहे हैं यह हमारी प्राचीन परंपरा है और आज के विज्ञान से भी पूरी तरह सिद्ध हो चुका है ध्यान जीवन जीने के लिए अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत उपयोगी है मानसिक तनाव और शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए कुशलता से कार्य करने के लिए परिस्थिति आने पर उचित निर्णय करने के लिए विषम परिस्थिति में धैर्य पूर्वक चलने के लिए ध्यान बहुत उपयोगी होता है ध्यान मन पर केंद्रित है इसमें हम मन को एक विशेष स्थिति में पहुंचाते हैं मन को एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं मन को एक विशेष प्रकार की क्रिया करवा करके सबल बनाते हैं मन का संबंध हमारे मस्तिष्क के साथ में ध्यान से जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है तो मस्तिष्क के द्वारा संचालित समस्त शरीर शरीर के अवयव उनको भी ठीक संकेत जाते हैं और वो ठीक तरह से चलते हैं जैसे कभी हमें बहुत गुस्सा हो बहुत दुख हो तो हमारी भूख उड़ जाती हमें नींद नहीं आती हमारा किसी काम में मन नहीं लगता हमारा भोजन नहीं पसता हमारी मल शुद्धि शौच क्रिया ठीक नहीं हो पाती विकार मस्तिष्क में हुआ था चाहे क्रोध हो चाहे शोक हो चाहे लोभ हो बहुत अधिक खुशी हो इनसे हमारे शरीर की ये बहुत सी स्थूल क्रियाएं एकदम प्रभावित हो जाती हैं इसका मतलब है कि मस्तिष्क यदि असंतुलित हो रहा है मन यदि असंतुलित हो रहा है तो शरीर भी असंतुलित हो जाता है इसके विपरीत यदि मन मस्तिष्क शांत रहे सहज रहे तो शरीर भी ठीक प्रकार से चलता है मस्तिष्क की प्रेरणा से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत से स्राव करती हैं जिनसे रक्तचाप पाचन ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। मन संतुलित है व्यवस्थित है तो वो अंगों को नियंत्रित निर्देश देता है और यदि मन मस्तिष्क अनियंत्रित है तो उसके द्वारा अंगों को दिए जाने वाले संकेत भी अनियंत्रित अनियमित कम या अधिक होने लगते हैं गड़बड़ा जाते हैं और इससे हमारा सारा तंत्र चाहे पाचन तंत्र हो चाहे मल उत्सर्जन तंत्र हो श्वसन तंत्र हो ये सब दुष्प्रभावित होते हैं और यदि हमारा जीवन लंबे समय तक ऐसा ही चलता रहे महीनों तक वर्षों तक तो हमारे शरीर में विभिन्न रोग गंभीर रोग आने लग जाते हैं जब व्यक्ति ध्यान करता है धीरे धीरे मन संतुलित नियंत्रित होता है शांत होता है तो उसके द्वारा अंगों के संचालन में नियमितता सहजता आने लगती है और वो अंग धीरे धीरे ठीक होने लगते यदि हमारा मन असंतुलित है अनियंत्रित है और शरीर में रोग आ गया है ऐसे में हम जब औषधि खाते हैं दवाइया देते हैं बहुत खर्च करके उससे थोड़ा तो लाभ होगा ऊपर ऊपर लेकिन रोग का जो मूल कारण है मन का अनियंत्रण वो तो वैसा का वैसा ही बना है एक तरफ मन अनियंत्रित है उससे वो अंग बार बार अनियंत्रित होते रहेंगे दूसरी तरफ हम दवाई भी खाते जा रहे हैं थोड़े ठीक हो जाएंगे फिर से रोग आ जाएगा स्वस्थ रहने के लिए मस्तिष्क को ठीक रखना मन को ठीक रखना आवश्यक इस ध्यान प्रक्रिया में मन को शांत व्यवस्थित रखने की प्रक्रिया आपको करवाई जाएगी और इससे पूरा संतुलन होगा जब व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसका मन भी प्रसन्न रहता है वो चिड़चिड़ा नहीं होता उसका दूसरों से व्यवहार भी अच्छा रहेगा वो प्रेमपूर्वक व्यवहार करेगा दूसरों से अधिक अच्छी तरह सामंजस्य बना सकेगा और यदि दूसरे व्यक्ति कभी दुर्व्यवहार करते हैं छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। तो उन स्थितियों में वो व्यक्ति ध्यान करने वाला उनके साथ अपेक्षाकृत अधिक धैर्य से व्यवहार कर सकता है अधिक संतुलित रह सकता है तो हमारा व्यक्तिगत जीवन शारीरिक मानसिक और हमारा पारिवारिक और सामाजिक ये पूरा जीवन समरस सामंजस्यपूर्ण बन सकता है यदि हम ध्यान के प्रति कुछ गंभीर हो जाएं ध्यान को ठीक तरह से सीख लें जो व्यक्ति आध्यात्मिक सुख चाहते हैं आंतरिक सुख चाहते हैं उसके लिए भी ये प्रक्रिया बहुत उपयोगी है बाहर के सुख तो हमने बहुत लिए हैं लेकिन थोड़ा अंदर का सुख भी लेके देखें बाहर के सुखों से भी अधिक सुख अधिक शांति हमें अंदर प्राप्त होती है। ध्यान के द्वारा हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां संसार की परिवार की समस्त समस्याओं से हम अपने को अलग रख पाते हैं ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है हमारे दुख होने, दुखी होने का बेचैन होने का कारण हमारी बहुत सारी परिस्थितियां हैं ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को ऐसा प्रशिक्षित करते हैं कि उन परिस्थितियों के रहते हुए भी उनसे हम अपने को अलग कर लेते हैं ये अभ्यास ध्यान के काल में होता है और मन को एक ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है कि जब हम व्यवहार करते हैं तब भी समाज की विषम स्थितियों से अपने को अलग रखते हुए शांत रखते हुए चल सकते हैं आपको जो ध्यान कराया जाएगा उसकी प्रक्रिया लिखी हुई है ध्यान के समय मैं आपको सब कुछ बोलता जाऊंगा आपको बस वैसा करते चलना है बिल्कुल सरल प्रक्रिया है सहजता से आप कर सकेंगे लेकिन कुछ बातें अभी मैं आपको बता रहा हूं जब आप अपना आसन लगा लें तो एक ऐसी स्थिति बना लें जो सबसे सुखद और अच्छी हो अपने शरीर को थोड़ा हिला डुला करके ठीक कर लें। आँखों को धीरे से बंद कर लें और फिर वैसा ही पंद्रह मिनट तक बैठे लें आपको ओम का और गायत्री का जप कराया जाएगा उस समय आप मेरी धुन को सुन करके उसके बाद में अपना स्वर उसके साथ मिलाकर के मधुर स्वर से धीरे धीरे बोलेंगे दीर्घ श्वासन में अपने दोनों नथुनों पर मन को केंद्रित करेंगे और धीरे धीरे श्वास लेंगे छोड़ेंगे और अनुभव करेंगे बाह्य प्राणायाम में श्वास को पहले पूरा भरेंगे फिर थोड़ा वेग के साथ में बाहर छोड़ देंगे बिना झटके के पेट पीछे जाएगा नाभि के नीचे का भाग थोड़ा ऊपर होगा और मूलेंद्रिय को ऊपर संकुचित कर लेंगे और श्वास को बाहरी रोके रखेंगे थोड़ी घबराहट होने तक रोकेंगे और सामर्थ्य पूरा होने पर पेट को ढीला छोड़ते हुए मूलेंद्रिय को ढीला छोड़ते हुए श्वास को बिना झटके के धीरे धीरे भर लेंगे ये सब मैं आपको उसी समय बोलता जाऊंगा प्रत्याहार में मन को निराकार परमात्मा में टिकाना है बाहर के किसी विषय की तरफ किसी इंद्रिय की तरफ मन को केंद्रित नहीं रखता है धारणा मन को एक स्थान पर टिकाने को कहते हैं इसके लिए आप किसी एक स्थान को अभी चुन लीजिए नाभि हो सकता है हृदय हो सकता है हृदय प्रदेश कंठ प्रदेश जीप का अगला भाग नासिका का अगला भाग अग्र भाग भ्रू और ललाट का भाव आप किसी एक स्थान का अभी चयन कर लीजिए जिस समय मैं धारणा का बोलूंगा तो मन को अंदर ही अंदर उस स्थान पर जाके टिका देना और उस स्थान पर जो भी अनुभूति हो रही है जैसे हृदय में ध्यान देंगे थोड़ा धड़कन आपको लगेगी उसे अनुभव कीजिए या कोई हल्कापन भारीपन जो आपको अनुभूति हो रही है वो कीजिए और मन को केवल वही टिका देना धारणा के बाद में मन को वहीं टिकाए रखते हुए अब हमें ओम के माध्यम से परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है पहली बार ओम को जोर से बोलेंगे मेरी धुन में थुन मिला करके उसके साथ में ईश्वर के सर्व रक्षक अर्थ को मन में सर्वव्यापक अर्थ को मन में रखेंगे ईश्वर सब जगह है और मैं उसमें डूबा हुआ हूं दूसरी बार उपांशु जब करेंगे धीरे धीरे ओम बोलेंगे और अर्थ की भावना रखेंगे ईश्वर सर्व रक्षक है सबकी रक्षा कर रहा है मेरी भी रक्षा कर रहा है और उसकी रक्षा को मन में लाते हुए उसके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे तीसरी बार मानसिक रूप से ओम का उच्चारण करेंगे और निर्विकार परमात्मा की भावना बनाएंगे परमात्मा सभी दोषों से रहित है और उसकी सन्निधि में हमें भी ऐसा अनुभव करना है कि अभी मैं समस्त विकारों से दूर हूँ जो दोष मेरे से जीवन में होते भी हैं लेकिन अभी इस स्थिति में मैं उनसे हट करके एक निर्विकार स्थिति में हूँ रागद्वेष से रहित हूँ और जिस दोष को आपको दूर करना है जो अभी आपके लिए सबसे समस्या बना हुआ है उस दोष को स्मरण करके अपने को उससे अलग देखें मैं अभी निर्विकार स्थिति में हूँ निर्विकार परमात्मा की सन्निधि में मैं निर्विकार हूँ और ये दोष मेरे से दूर है उस तेरह के लिए अनुभूति बनाइए और फिर अंत में ध्यान के लिए ईश्वर के प्रति कृतज्ञता रखते हुए तीन बार शांति बोलते हुए ओम और तीन बार शांति बोलते हुए इसे हम समाप्त करेंगे ध्यान जिस समय समाप्त हो उसके बाद आपको एकदम से नहीं उठ जाना है और एकदम से सक्रिय नहीं होना आप गहराई में गए होंगे धीरे धीरे आपको बाहर आना है पहले आंखों को बंद रखते हुए अंगुलियों को धीरे धीरे थोड़ा सा हिलाएं और फिर हाथ को थोड़ा सा सक्रिय कर दें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए पैर के पंजों को थोड़ा थोड़ा सा हिला लें और उसके बाद में नेत्रों को थोड़ा सा खोल करके मानसिक स्थिति बनाए रखते हुए और फिर आगे के लिए स्थान कर सकेंगे तो ये भूमिका आपके सामने मैंने रखी अब आप सभी को पंद्रह मिनट का ध्यान कराया जाएगा अपने अपने अनुकूल आसन को लगा लें नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें शरीर में जहां भी खिंचाव तेनाव लगे उसे थोड़ा सा हिला डुला कर व्यवस्थित कर लें शरीर को ढीला छोड़ दे कमर सिदी ओं का उच्चारण की प्राप्ति के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं मैं अपने पूर्ण सामर्थ्य से आज के ध्यान को करूंगा दीर्घ श्वसन मन को दोनों नथनों पर केंद्रित करें धीमा लंबा गहरा श्वास लेवें और छोड़ें आते जाते श्वास की अनुभूति बनाए रखें रे से रुकेंगे प्राणायाम श्वास को अंतर गहरा भर लें कुछ वेग के साथ बिना झटके के भार फेंकें पेट को पीछे खींचे मूलेंद्रिय को संकुचित करें यथा शक्ति पारी रोके रखे सामर्थ्य पूरा होने पर धीरे धीरे पेट को और मूलेंद्रियों को छोड़ दें और बिना झटके के श्वास को अंदर ले लें फिर से श्वास को भरें, पूरा श्वास भार पेट पीछे की तरफ, मूल इंद्रिय को ऊपर खींचे मन में ओम का उच्चारण, यथा सामर्थ्य रोक के थोड़ी घबराहट होने पर धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते जाएंगे पेट और मूल इंद्रिय को ढीला छोड़ देंगे श्वास भरने के बाद एक तो श्वास ले सकते हैं छोड़ सकते हैं किसी प्रकार तीसरी बार कीजिए श्वास, प्राणायाम से मन पर क्या प्रभाव पड़ा कुछ क्षण के लिए अनुभव करें आगे प्रत्याहार मन को समस्त बाह्य विषयों से हटाते हुए अंतर्मुखी होते हुए निराकार सर्वव्यापक परमात्मा की भावना बनाए कण कण में बसा परमात्मा निराकार सर्वव्यापक परमात्मा यदि मन को कहीं किसी विषय में लगा दें तो तत्काल वहां से रोक करके फिर से निराकार परमात्मा के विचार में लगा दें रे से रुकेंगे आके धारणा मन को अपने चुने हुए स्थान पर अंदर ही अंदर पहुंचाते हुए टिका दें मन से उस स्थान की अनुभूति पकड़ें मन को इसी स्थान पर टिकाए रखें इसी स्थान पर टिकाए रखते हुए ओम का उच्चारण और सर्वव्यापक स्वरूप की भावना श्वास करें कण कण में बसा परमात्मा मेरे अंदर विद्यमान मेरे चारों ओर विद्यमान मैं निराकार अणु आत्मा परमात्मा में डूबा हुआ ओम का उपासूचक रक्षक अर्थ की भावना श्वास करें हे प्रभु आप सर्वरक्षक हैं मेरी रक्षा भी आप कर रहे हैं ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव सर्वरक्षक परमात्मा के रहते मेरे साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता अंततः मेरे साथ न्याय ही होगा के ओम का मानसिक जप में निर्विकार स्वरूप की भावना प्रारंभ कीजिए हे प्रभु आप समस्त विकारों से रहित हैं आप निर्विकार हैं आपकी सन्निधि को पाकर मैं भी पूर्ण विकार रहित होना चाहता हूं आपकी सन्निधि में अभी मैं विकारों से दूर निर्विकार स्थिति में अपने को ला पाया है, अपने दोषों को अपने से दूर देखें इन समस्त दोषों से अछूता मैं निर्विकार स्थिति में निर्विकार परमात्मा के पास बैठा हूं धीरे से रुकेंगे आज के ध्यान के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता हे परमपिता परमात्मा दयानिधे आपकी कृपा से मैं धर्म और काम और मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त कर सकूं इस जब उपासना ध्यान के द्वारा मैं उस ओर पढ़ सका आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रों को बंद रखते हुए धीरे धीरे हाथ की अंगुलियों में गति दें हाथों को थोड़ा सक्रिय करें पैरों की अंगुलियों को पंजों को गतिशील करें घुटनों को धीरे से खोल लें और अब धीरे धीरे थोड़े से नेत्र खोलें दृष्टि को नीचा रखें ध्यान के काल में जो सात्विक स्थिति आपने बनाई है उसको मन में संजोए रखते हुए धीरे धीरे संतुलन करते हुए खड़े हो जाएंगे आगे के लिए प्रस्थान करेंगे चम